सर मुझे फोन मिल गया है हर्षित ने विक्रांत को बताया उसने जीपीए सिस्टम की मदद से विला के सेकंड फ्लोर पर फोन को ढूंढ निकाला था हर्षित ने फोन को अनलॉक करके देखा तो पता चला कि उसमें लास्ट मिस्ड कॉल विक्रांत का ही था फोन काफी पुराना सा मालूम पड़ रहा है पक्का है कोई एजड आदमी इस फोन को चला रहा है हर्षित ने फोन को चेक करते हुए कहा अरे ये क्या इसमें तो सब डिलीट है कॉन्टैक्ट लिस्ट भी गायब है लेकिन क्यों किसने गायब किया है कॉन्टेक्ट लिस्ट हर्षित ने कन्फ्यूज होते हुए कहा अरे किसने क्या जिसका फोन है उसी ने गायब किया होगा क्या बेवकूफों वाले सवाल कर रहे हो किसने गायब किया अनुष्का ने हर्षित के ऊपर व्यंग कसते हुए कहा हर्षित को भी अपने सवाल के बेतुका होने का एहसास हो चुका था उसने फिर सेकेंड फ्लोर पर इधर उधर नजर डालते हुए कहा अच्छा सर यहाँ देखिए कुछ ज्यादा ही व्यवस्थित नहीं लग रहा है ये सब सारा सामान एकदम सलीके से रखा गया है और फर्श वगैरह एकदम क्लीन ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब किसी मकसद से साफ किया गया है देखने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा हम्म विक्रांत ने भी हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा वाकई में यहां पर सारी चीजें काफी व्यवस्थित और साफ सुथरी नजर आ रही थी अरे ये विला है हर्षित नौकर चाकर लगे होंगे और बड़े लोग ऐसे ही रहते हैं साफ सफाई से ये कोई बड़ी बात नहीं है अनुष्का ने फिर से हर्षित की बात काटते हुए कहा लेकिन फिर भी इतनी सफाई ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जान बुझ कुछ छुपाने की कोशिश की गई है हर्षित ने जवाब दिया हम्म मुझे भी ऐसे ही लग रहा है इस बार विक्रांत ने हर्षित की बातों से सहमति जताते हुए कहा अच्छा सर मैंने नीचे फ्लोर पर कैमरा देखा था क्यों ना एक बार मैं सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेता हूँ क्या पता वहां से कुछ पता लग सके हर्षित ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा जाओ चेक करो तब तक हम दोनों ऊपर की निगरानी कर लेते हैं विक्रांत ने कहा इसके बाद हर्षित नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए चला गया जबकि विक्रांत अनुष्का को लेकर विला के थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर वहां की सिचुएशन देखने लगा थर्ड फ्लोर पर ही सेफ हाउस बना हुआ था वहां पहुंचते ही पहले कमरे के भीतर विक्रांत को वो सेफ हाउस नजर आया ये वही सेफ हाउस था जिसे रूही ने खाली किया था उस वक्त सेफ हाउस खुला पड़ा था और इसमें कुछ नहीं था ऐसे में रूही यहां से क्या चुरा कर ले गई थी ये पता नहीं चल पा रहा था विक्रांत और अनुष्का एक साथ मिलकर इस सेफ हाउस का निरीक्षण कर ही रहे थे कि तभी विक्रांत के वॉकी टॉकी पर हर्षित की आवाज सुनाई पड़ी सर यहाँ कुछ नहीं है सीसीटीवी कैमरे को पावर से कनेक्ट ही नहीं किया गया है इस वजह से कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है कोई डेटा नहीं मिल रहा है और हिलमत वही रुक जाओ गोली मार दूंगा। अभी विक्रांत हर्षित की बातें रहा था कि अचानक से हर्षित के बैकग्राउंड से एक और आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत रह गया अगले ही पल वॉकी टॉकी जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई पड़ी और फिर हर्षित की आवाज आनी बंद हो गई विक्रांत शोक्ड रह गया उसने अनुष्का से चिल्लाते हुए कहा जल्दी करो नीचे चलो कोई है वहां पे ये दोनों फटाफट भागते हुए नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ दौड़े विक्रांत और अनुष्का ने अपना गन निकालकर हाथ में ले रखा था और सेकंड फ्लोर के बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाने के लिए ये दोनों बड़ी सावधानी से नीचे उतरने लगे सीढ़ियों से नीचे उतरते ही विक्रांत ने देखा कि वहां और हर्षित को पांच छह लोग घेर कर खड़े थे इन सभी ने हर्षित के ऊपर बंदूक तान रखी थी और हर्षित घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ था विक्रांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर अचानक से इतने लोग कहाँ से आ गए वो दबे पांव नीचे उतरने लगा अभी जैसे ही वो नीचे उतरकर खड़ा हुआ तभी उसे अपनी दाईं तरफ से एक आवाज सुनाई पड़ी अरे सर आप यहां विक्रांत ने उस तरफ मुड़कर देखा तो पता लगा कि ये आवाज तो सोलन पुलिस ब्रांच के किसी ऑफिसर की थी जिसे विक्रांत ने पहले भी देखा हुआ था लेकिन उसे नाम से नहीं जानता था अब जाकर विक्रांत को एहसास हुआ कि वास्तव में ये लोग सोलन पुलिस ब्रांच की टीम है कुछ ही सेकंड में अंदर सोलन के सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर लोकेश चौधरी भी पहुंच गए इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं विक्रांत और अनुष्का अब चलकर लोकेश चौधरी के सामने पहुंच चुके थे अरे विक्रांत सर आप यहां फिर उन्होंने पुलिस टीम को इशारा करते हुए गन डाउन करने के लिए कहा सॉरी सर आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया मैंने एक्चुअली सर अचानक से हमें रिपोर्ट मिली तो हम तुरंत यहां भागते हुए चले आए लोकेश ने विक्रांत को बताया लेकिन सर आप लोगों को तो पहले से ही सब पता चल गया आप पहले यहां पहुंचे हुए है कुछ पता चला क्या यहाँ से इंस्पेक्टर साहब दरअसल बात यह है कि हम लोग यहाँ पर दूसरे केस के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं। हम लोग यहाँ पर वो उस लड़की रूही के भागने वाले केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं अभी हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लेकिन आप लोग आप लोग यहाँ कैसे अनुष्का ने इंस्पेक्टर लोकेश की तरफ देखते हुए सवाल किया दूसरा केस ये तो गजा इतफाक है लोकेश अब बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हो रहा था हमें शक था कि रूही ने यहाँ पर से बॉक्स में सेंध मारकर उसमें से सामान गायब किया था विक्रांत ने अब सीधे ही सब कुछ एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया तो हम यहाँ सेफ बॉक्स के मालिक से मिलने के लिए आए हुए थे ताकि पता चल सके कि रूही ने आखिर यहाँ से क्या सामान गायब किया था लेकिन यहाँ पर हमें कुछ मिला ही नहीं लेकिन आप लोग यहां क्यों आये? किस काम से मतलब लोकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा विक्रांत सर मुझे लग रहा है कि आपको सच कुछ पता नहीं लगा है अभी रुकी मैं बताता हूँ आपको लोकेश के इतना कहते ही विक्रांत घबरा उठा उसे आज सुबह कोडवर्ड में पृथ्वी शब्द मिला हुआ था ऐसे में उसे डर लग रहा था कि कहीं फिर से तो कोई अनहोनी नहीं हो गई कहीं फिर से किसी के मरने की खबर ना सुनाई पड़े आज केस का चौथा दिन है, तो कहीं चौथा विक्टिम भी तो नहीं आ गया विक्रांत ने उस उत्सुकता के साथ पूछा, क्या हुआ अरे सर वो चौथा विक्टिम था ना विशाल विशाल रस्तोगी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है उसकी बॉडी में सीरिंज लगाने का सबूत मिला है मर्डर से पहले उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया था तो अब हम ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि विशाल रस्तोगी इस केस का चौथा विक्टिम है फिर इसके आगे बोलते हुए लोकेश ने कहा इसके बाद हम लोग दिन भर इंतजार करते रहे कि प्रोफेसर खुराना फिर से मेडिको फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी के साथ कांटेक्ट करेगा लेकिन पूरा दिन इंतजार करने के बाद हमें सिर्फ यही पता चला कि इसके बाद लोकेश ने अपनी जेब से फोन निकालकर विक्रांत को उसमें एक वीडियो दिखाते हुए कहा ये देखिये किसी ने अभी आधे घंटे पहले ही इस पूरे मर्डर केस की इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर डाल दिया है लोकेश ने फिर हल्की सांस छोड़ते बेखा ये काम मर्डरर नहीं किया है क्योंकि तो इंटरनेट पर जो फोटो डाली गई है उसमें कुछ फोटोस तो क्राइम सीन के भी हैं मतलब साफ है कि इस केस की इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर प्रोफेसर खुराना ने डाला है सर अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है विक्रांत ने बड़े ध्यान से फोन को देखा और फिर लगभग शॉक्ट रह गया उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रोफेसर खुराना इतना शातर और बेखौफ हो सकता है उसे न पैसे से मोह है और न किसी की जिंदगी से उसे अपने परिणाम की भी चिंता नहीं है अभी वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकोल फार्मा को बर्बाद होते देखना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है अगर इस मर्डर केस की न्यूज मेडिकोल फार्मा से बाहर आ जाएगी तो फिर तो पूरी फैक्ट्री के बंद होने की संभावना है मेडिकोल फार्मा पर ताला लग सकता है विक्रांत ने फिर लोकेश की तरफ थोड़ी परेशान नजरों से देखते हुए कहा अच्छा लेकिन आप लोग यहाँ क्या करने हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा है सर हम यहां ना आते तो कहा जाते लोकेश ने तुरंत ही जवाब दिया हमें पता चला है कि इस मर्डर केस की इन्फॉर्मेशन को इसी विला से सेट से किया गया है मतलब इंटरनेट पर यहीं से डाला गया है इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा क्या विक्रांत शॉक्ड रह गया क्या बकवास कर रहे हो सर ये कोई बकवास नहीं है लोकेश ने अपनी टेक्निकल टीम की तरफ इशारा करते हुए कहा हमने आईपी एड्रेस के थ्रू पता किया है कि इसकी सारी इसी विला से इंटरनेट पर अपलोड की गई है तो पूरी संभावना है कि यहाँ पर प्रोफेसर खुराना छुपा हुआ हो सकता है तो का हैरत में खुला का खुला रह गया। विक्रांत को लोकेश की बात में सच्चाई होने का भरोसा हो रहा था इस बात की पूरी संभावना है की रूही तीन दिन पहले यहाँ पर सेफ बॉक्स में चोरी करने के लिए आई हुई थी चोरी करते समय निश्चित रूप से उसने यहाँ पर किसी को देखा था